हुआ कन्हैया बोले बाबा मैया यशोदा की ही ऐसी कुछ विशेषता है कि उसका हाथ लगते ही रस्सी छोटी हो जाती नारद बाबा बोले कि गड़बड़ी करो खुद चमत्कार दिखाओ खुद और दोष लगाओ भोली भाली मैया यशोदा पर क्या प्रमाण है कि मैया के हाथ में जाकर रस्सी छोटी हो जाती है कन्हैया बोले बाबा एक बात तो सोचो क्या बोले जिस मैया के हाथ में आकर इतना बड़ा विराट ब्रह्म भी इतना छोटा बालक बन जाता है उसके हाथ में अगर रस्सी छोटी बन जाती है तो कौन सा आश्चर्य है नारद बाबा बोले हाँ यह बात तो ठीक है लेकिन नारद जी बोले कि बंधे क्यों भगवान बोले अच्छा हमसे कह रहे हो कि बंधे क्यों आप भी तो बंधे थे नारद बाबा बोले हम कब बंधे अरे जब जी महाराज रत्नाकर के रूप में थे आपको भी मारने के लिए दौड़े तो आपने कहा कि नहीं नहीं नहीं ये पाप मत किया करो क्यों करते हो तो उन्होंने कहा परिवार का पालन पोषण करने के लिए तो बोले जो पाप तुम कर रहे हो उसमें का फल भोगने के लिए परिवार वाले साथ देंगे जरूर देंगे जब हम उनके लिए कर रहे हैं बोले जाओ पूछ कर आओ रत्ना करने का वाह मैं पूछने जाऊं इधर तुम ही चले जाओ नारद जी बोले तो विश्वास करो अच्छा ठीक है तो बांध दिया नारद जी को पेड़ से गए परिवार वालों ने जवाब दे दिया कि कर्म तो अकेले अकेले भोगना पड़ता है तुम जैसा गलत करो चाहे सही अच्छी तरह कमा कर लाओ चाहे बुरी तरह फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा हम तो खाने वाले हैं खिलाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है अब तो बड़ा दुख हुआ अरे नारद जी से आकर कहा कि बात तो आपकी सही है नारद जी बोले हमारी सही बात है तो हमें खोलो मुक्त करो बोले नहीं पहले आप हमें मुक्त करो तब हम आपको मुक्त करेंगे अजय नारद जी रास्ता भटक गए इसलिए जिस मार्ग में रत्नाकर डाकू थे उधर आ गए नहीं भैया इन कथाओं का रहस्य है कि संत कभी रास्ता भटकते नहीं वो तो भटके हुए को रास्ते पर लाने के लिए उस रास्ते से चले गए और बंधे क्यों अगर नारद जी न बंधते तो रत्नाकर उस भव बंधन से मुक्त न होते मरा मरा नाम ही उनके लिए नाम नाम हुआ उलटा नाम जपत जग जाना बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना तो आज भगवान ने कहा कि नारद जी तुम बंधे थे तो किसी को बंधन से मुक्त करना था भगवान बोले आज हम बंधे हैं तो हमें भी तो किसी को बंधन से मुक्त करना है अच्छा अच्छा अच्छा याद आ गया नारद जी बोले तो मैया ने इसीलिए बांध दिया है भगवान बोले नारद बाबा हमें मैया ने नहीं बांधा है फिर बोले मैया का तो बहाना है बांधकर तो तुमने रखा है कैसे बोले धनपति कुबेर के दो पुत्र नल नलकूबर मणिग्रीव यह कैलाश पर बिहार कर रहे थे बहुत अश्लील ढंग से नारद जी ने देखा कि उसी तरह अभद्र निर्वस्त्र अमर्यादित बिना किसी संकोच के खड़े हैं तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य होकर मनुष्यों की तरह नहीं रहते हो तो वृक्ष हो जाओ पेड़ बनो और ये वृक्ष बने और इन वृक्षों का नाम हुआ यमलार्जुन ये दोनों वृक्ष बने खड़े थे इन्होंने प्रार्थना की क्या हमारा कल्याण उद्धार कैसे होगा नारद जी ने कहा जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और वे बाल लीला करेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा तो भगवान बोले नारद जी ये बताओ हमें मैया ने बांधा है कि तुमने बांधा है बांधा थो तो तुम्हारे बचन से बंधे हुए हैं नारद जी ने हाथ जोड़ लिए प्रणाम किया कि धन्य हो प्रभु आप भक्त की बात रखने के लिए स्वयं बंधन में पड़ जाते हो कैसी कैसी लीलाएं करते हो और आज नारद बाबा विदा हुए और भगवान चल दिए उखल को लेकर चल दिए अब आगे आगे भगवान किलकत कान घुटनू नवत हथेली और घुटनों के बल चलते हुए जा रहे हैं और उखल को उस वृक्ष ब्रक्ष, दोनों वृक्षों के बीच में फंसा दिया और फंसाकर जो आगे बढ़े तो वृक्ष वे जड़ मूल सहित होकर गिरे उनके गिरने का शब्द बड़ा भयंकर हुआ पर भगवान की माया ने वह शब्द तब तक नहीं पहुंचने दिया ब्रजवासियों के पास मैया के कानों तक जब तक उन्होंने स्तुति करके भगवान के सामने अपनी भावना प्रस्तुत नहीं की और तब तो वे दिव्य रूप में प्रकट हो गए यमुना अर्जुन और भगवान से प्रार्थना की प्रभु आप कल्याण करने वाले हैं आपकी बड़ी कृपा है और अब हम यही वरदान मांगते हैं हमने अभद्रता की थी इसलिए श्राप मिला हमारी वाणी हमारे कर्म दूषित थे लेकिन अब कहते हैं हमारी आपके गुण गायन में लगे और श्रवण कथाया हमारे श्रवण आपकी कथा सुनने में लगे हमारे हाथ पवित्र कर्मों में लगे वही प्रार्थना भद्रम करने भी देवा वही प्रार्थना यह की गई है यमुला अर्जुन का उद्धार हुआ है और यमुला अर्जुन बार बार भगवान को प्रणाम करके प्रस्थान करते हैं दिव्य गति प्राप्त की है इन्होने मणि ग्रीव और नलकूबर ने इनका उद्धार हुआ और इनका उद्धार होने के बाद बड़े जोरदार जो शब्द अब तक रुका हुआ था वो हुआ सब दौड़े क्या, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मैया शोधा आई और जो देखा बड़े बड़े वृक्ष पड़े हैं कन्हैया उनके बीच में उखल के साथ उसी तरह मंद मंद मुस्कुराते हुए नंद बाबा दौड़े नंद बाबा ने तुरंत कन्हैया को बंधन से मुक्त कर दिया और गोद में ले लिया अजय अब एक बात देखिए आपने भगवान को बांधा मैया यशोदा ने और खोला नंद बाबा ने मानो भगवान यह संकेत कर रहे हैं दूसरा ही बांधने वाला है दूसरा ही मुक्त करने वाला है मानो भगवान के स्वरूप में न बंधन है और न मुक्ति है बंधन का भी आरोप भक्त करता है और मुक्ति का आरोप भी भक्त करता है भगवान तो जैसे के तैसे हैं वे नेत नेति वेद इसीलिए कहते हैं न इति न इति ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं फिर कैसा है बोले वह तो जैसे का तैसा है कुछ नहीं कहा जा सकता कैसा है ना बंधन में है ना मुक्ति में है यशोदा जी के भाव से बंधे हैं और नंद बाबा के भाव से भगवान मुक्त हुए हैं भगवान को नंद बाबा ने गोद में ले लिया कंधे पे बिठा लिया और बोले बाबा बोले क्यों कन्हैया किसने बांध दिया था बाबा बाबा मैया ने बांधा था मुझे अब मैया के पास कभी मत जाना बाबा मैं कभी नहीं जाऊंगा मैया से नाराज हूँ मैया ने मुझे आप आप हाँ, मैया दिखाई पड़ गई दौड़ी दौड़ी आई और जो मैया को देखा तो जो कन्हैया अभी कह रहे थे कि मैं मैया के पास कभी नहीं जाऊंगा बाबा आपके पास रहूंगा और मैया को जो देखा तो भूल गए कन्हैया और भूल कर जोर जोर से अरे मैया मैया मुझे गोद में कूद कर मैया की गोद में चले गए ऐसी भगवान की यह ललित लीलाए हैं तभी तो संत कहते हैं मेरो संकट निवारो यमलायर जुन तारो यम लाय तारो गरब इंद्र को गारो चक्र के धारण हार गरुड़ के असवार नंद के कुमार मेरो संकट निवार मेरो संकट निवार आ इस तरह यह गोकुल की ललित लीलाएं हैं जिसमें भगवान नित्य नई नूतन लीलाएं करते हैं और अब सब इन ब्रजवासियों ने सलाह की आपस में कि गोकुल में आए दिन उत्पात होते रहते हैं कभी कोई दुर्घटना कभी कोई दुर्घटना तो यह स्थान रहने लायक नहीं है अब इसका त्याग कर देना चाहिए तो उन गोपों में सबसे अधिक अनुभवी वयोवृद्ध एक गोप थे उनका नाम था उपनंद उन्होंने अपनी सलाह दी कि सबसे सुरक्षित स्थान तो वृंदावन है वृंदावन गोकुल गांव है और ये वृंदावन वन है वृंदा तुलसी जी का नाम है तुलसी वन और कैसी अद्भुत बात है उस वृंदावन में भगवान आ रहे हैं भक्ति के बन में भगवान आए और भगवान सुरक्षित रहें भगवान से कितना प्रेम है ब्रजवासियों को कि भगवान की सुरक्षा के लिए सब ने अपना गांव घर मकान छोड़ दिए और वे ब्रज क्षेत्र में आए और वृंदावन कदम्ब यमुना जी गो गोवर्धन इस पूरे क्षेत्र में नौकाओं से ऐसे अर्ध चंद्राकार रहने का स्थान बनाया सभी ने अपने अपने स्थान बना लिए और जब सब वृंदावन आकर रहने लगे तो श्रीमद् भागवत में तो श्री राधिका जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं है लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया था तत्प्रियार्थम संभवंतु सूर्य स्त्रिय ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान अवतार लेंगे तत्प्रियार्थम उनकी प्रिया की सेवा के लिए संभवंतु सुरिया ये देवांगनाएं भी जन्म लेंगी तो यह श्री राधा कृष्ण का मिलन हुआ भागवत में आराधिका को ही राधिका रूप में स्वीकार किया गया क्योंकि भगवान की कथा सुखदेव जी कह रहे हैं और राधिका जी ही उनकी गुरु हैं और राधिका जी का नाम लेते ही सुखदेव जी की समाधि लग जाती तो भगवान की कथा कैसे होती इसलिए राधा नाम का स्पष्ट उल्लेख वे नहीं करते हैं पर वृंदावन राधिका जी का राज्य है तुलसी का वन है तुलसी भक्ति है भक्ति कौन जिसे भगवान शिरोधारी करें तो भक्ति के वन में भगवान आए यह वृंदावन है और भगवान जब से वृंदावन आए हैं आज तक वृंदावन छोड़कर गए नहीं भाई लौकिक दृष्टि से तो व्यवहारिक दृष्टि से तो मथुरा गए मथुरा से द्वारिका गए पर भाव की दृष्टि से अगर पूछें तो भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन नहीं छोड़ा वृंदावन परित्यज्य पादेकम न गच्छती वृंदावन छोड़कर आज तक भगवान एक चरण भी कहीं चलकर नहीं गए हैं इसीलिए एक भक्त तो वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे परिक्रमा करे और इतनी देर में क्या हुआ कि परिक्रमा के अंदर तो वृंदावन और परिक्रमा के बाहर वन तो उस वन में से मुरली की धुन सुनाई पड़ी पैजनी की छम छम छम आवाज सुनाई पड़ी भक्त ने जो आवाज सुनी तब तक देखा कि भगवान पीतांबर पहने हुए श्यामल स्वरूप वाले मोर मुकुट धारण किए हुए खड़े हैं भक्त ने जो भनक मिली कि भगवान उधर है उसने भगवान की तरफ से पीठ कर ली वृंदावन की तरफ देखने लगे भगवान ने कहा उधर नहीं हम तो इधर हैं हम तो इधर हैं उधर नहीं है वो लसिक बोला कि उधर रहो तो हमें देखने ही नहीं क्यों बोले हमारे गुरुजी ने कहा है क्या कहा है उन्होंने कहा है कि रेमन वृंदा विपिन निहान तुम तो वृंदावन को देखो अब विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू कौन निहार वृंदावन की सीमा के बाहर भगवान भी दिखें तो मत देखना कहा क्यों बोले वो झूठे भगवान होंगे क्यों बोले सच्चे भगवान तो वृंदावन छोड़कर आज तक गए ही नहीं है ये वृंदावनम परित्यज पाद मेकअप न ग्जा भगवान वृंदावन में करते क्या है भगवान की लीला में वृंदावन में नृत्य हुआ है श्री कृष्ण नृत्य करते हैं अच्छा नृत्य क्यों करते हैं सबको नचाने वाले भगवान वृंदावन में नाचते हैं इसलिए इसलिए नाचते हैं क्योंकि भगवान के राज्य में सारा संसार नाचता है और वृंदावन श्री कृष्ण का राज्य नहीं है श्री कृष्ण वृंदावन के राजा नहीं है श्री कृष्ण तो द्वारिका के राजा है इसीलिए द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय बोली जाती द्वारिकाधीश है लेकिन वृंदावन में राज्य किसका है व्यास बास ब्रज को सो पावे जो ब्रज स्वामिनी राख जो ब्रिज स्वामी राख है श्री राधिका जी का राज्य और राधिका जी भक्ति रूपा है इसका अर्थ है भक्ति के राज्य में भगवान रहते हैं और भगवान के राज्य में सारा संसार नाचता है और भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं सारे संसार को जो नचाए उसका नाम है भगवान और भगवान को जो नचाए उसका नाम है भक्ति राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण तरन सो तेरे आधीन अब वृंदावन में आए और मुझे लगता है कि यही मिलन हुआ श्री राधिका जी से सूर्यदास जी ने लिखा पहली पहली बार छोटे से कन्हैया छोटी सी राधा रानी मिले कन्हैया पूछते श्याम कौन तू गोरी ये ऐसी रस की बात है कि ये चर्चा उनमें हो रही जो दो हैं ही नहीं और एक होकर भी दो रूप में है बूझत श्याम कौन तू गोरी कौन हो तू राधिका जी ने कहा क्यों पूछ रहे हो छोटे छोटे क्यों पूछ कन्हैया बोले इसलिए देखी नाही कब हूँ ब्रज खोरी बूझ तु श्याम कौन तू गोरी अभी देखा नहीं गोकुल में नहीं देखा अपने गांव में ब्रिज में इधर नहीं देखा राधिका जी बोली हम काहे कू ब्रिज में आवे हम काहे गोकुल आवे? खेलत रहत आपनी पौरी हमारे पिता बहुत बड़े राजा हैं हमारे यहां कोई घर मकान जमीन की कमी है क्या हम काहे कू यहां पर आवे खेलत राहत आपनी पौरी अच्छा यहां क्यों नहीं आती हो श्री राधिका जी बोले इधर आने से डर लगता है कहा क्यों हमने सुना है यहां सुनो एक नंद को ढोटा करत फिरत माखन की चोरी <laughs> हमने ऐसे सुना है कि नंद जी का नंद जी है कोई उनका बेटा है वो माखन चोरी करता आज उसके घर चोरी कल उसके चोरी तो भैया जहाँ चोर रहते हो वहां काहे को जाए आप कन्हैया तो बड़े लजा गए कैसे कहें हम ही है वो तो श्री कृष्ण ने कहा कि हो भी चोर तो आपको क्या खतरा है क्या कन्हैया बोले हम हाँ ही हैं अरे तो, तो बड़ा डर डरो नहीं तुमने कहा चोरी हम लिए हैं तुम्हारे पास ना मटकिया ना माखन क्या चुराएंगे हम राधिका जी बोली तो एक काम करो ना हमारे साथ खेलने चलोगे खेलन संग चलो मिली जोरी और सूरदास जी कहते हैं हाँ हा हा धन्य है भगवान श्री कृष्ण सूरदास प्रभु बातन भुरई राधिका भोरी बातों में श्री राधिका जी को मोहित कर लिया और श्री राधा कृष्ण खेल कर लौटे मैया यशोदा ने अपने पास सुला लिया छोटे से कन्हैया छोटी सी राधा रानी यशोदा मैया अपने पास सुला लेती है एक और यशोदा मैया बीच में कन्हैया एक और श्री राधिका जी राधिका माधव सेज़ पे माए पैमाए लसोई सुभाए सलोने पारे महाकवि कान को मध्य में राधे कहे यह बात ना होने राधिका जी उठकर बैठ गई मैं मैं नहीं सोंगी क्यों कन्हैया सो रहे हैं ना हाँ तो राधिका जी बोले डर यह है सावरी होंगी सांवरे के संग ये ये सामला है और मैं तो गौरवर्ण हूं तो इसका रंग लग जाएगा तो मैं भी सांवरी हो जाऊं सांवरी होगी सांवरे के संग तो कहा अरे बावरी बात सिखाई है कौन है यशोदा मैया बोली अरे बावली किसने बहका दिया क्यों बहकाने की क्या बात है क्या संग का रंग नहीं लगेगा यशोदा मैया बोली कहीं कहीं अपवाद भी होता है कैसे बोले सोना है चम चमक, चमकता हुआ पीला और कसौटी जो होती है वो काली होती लेकिन तुमने देखा होगा क्या बोले सोने को रंग कसौटी लगे कसौटी को रंग लगे नहीं सोने सोने का रंग कसौटी पर तो चढ़ पर पर सोने का रंग नहीं चढ़ता मैं समझ गई क्या कन्हैया पर राधा तुम्हारा ही रंग चढ़ेगा इसमें कोई संदेह नहीं है और सचमुच सारे संसार पर भगवान का रंग है और भगवान पर भक्ति का रंग है यह इस कथा की सार्थकता अब वृंदावन आके सब लोग रहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण एक ही काम करते हैं क्या एक दिन जिद करने लगे मैया मैं तो चराने जाऊंगा मैया मैं तो गाय चरावन बन जा गैया चराने जाऊंगा मैया तो तो बोली कन्हैया थोड़ा और बड़ा हो जा अब गैया चराने जाएगा अरे देख तो तेरे चरणों में जूतियाँ नहीं है नन्हे नन्हे पाँव है कन्हैया बोले मैया मेरी गऊ माता के तो चरणन में जूतियाँ नहीं है तो जैसी गऊ है वैसा उनका गोपाल मैं तो जाऊंगा मैं तो जाऊँगा मैया ने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है। छोटे से कन्हैया का आज मैया ने श्रृंगार किया है बहुत सुंदर ढंग से सजाया है मोर मुकुट धारण कराया पीतामर धारण कराया काली कमली दे दी कम्बल छोटा सा कमरिया और भगवान ने कंधे पर डाल लिया और मैया यशोदा ने भाल पर तिलक करके मुख चुम्बन करके विदा किया और ग्वालों से बोली देखो भैया सब ध्यान रखना कन्हैया का ध्यान रखना ग्वाले बोले चिंता मत कर मैया हम सब तो हैं तू चिंता मत कर गए अब श्री कृष्ण गौचारण के लिए गए तो एक काम किया क्या उन्होंने ग्वाले तो गायों को घेरने और जाया तुम्हारी बारी है गायें इकट्ठी करो और कन्हैया तो वहीं बैठे बैठे जो बांसुरी बजावे तो सब गैया इकट्ठी हो जाए गायों के बीच में गोपाल गोपाल के संग गौ माता और धन्य है वह वृंदावन की भूमि नटवर कनक कपिषम चमालाम गोप धर रण्यम स्वपद रमण प्राविशत की भगवान का स्वरूप है बरहा पीडम मोर धारण किए हुए रंध्रान वेणुरधर सुधया वो वैणु वादन करते हैं तो अधर सुधया पूरेन गोप वृंदाई और धन्य है वृंदावन की भूमि वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राप्त गीत की उस वृंदारण्य की पावन भूमि में भगवान विचरण कर रहे हैं अब हुआ क्या कि कन्हैया ने दिन भर गैया चराई बड़े आनंद में रहे पर शाम को लौटे तो अपनी कमरिया कहीं छोड़े आए नहीं रही आती आप सब कह रहे थे शाम का समय जसुदा मैया खोल किवरिया लाला आयो धैनु चराय आयो धैनु चराय हो लाला आयो धैनु चराय जसुदा मैया खोल किवरिया लाला आयो धैनु चराय अरे ओ मैया देखिए गोधूली बेला में तेरे कन्हैया गैया चरा के आ रहा है मैया ने दरवाजा खोला आरती उतारी लाल को हृदय से लगा लिया अब कन्हैया को मैया तो प्रेम से भाव से हृदय से लगावे कन्हैया डरे डर क्या था कमरिया छोड़े आए थे अब कहीं मैया ना पूछ दे कि लाला तेरी कमरिया कहाँ और कह दूंगा कि छोड़ आए तो कल से मैया गैया चराने नहीं जाने दे ने सोचा शायद मैया नहीं पूछेगी पर मैया ने वही पूछ लिया लाला और तो सब ठीक है सब ठीक है है तेरी कमरिया कन्हैया को लगा मैया को भी यही पूछना था तो बड़े कुशल हैं बातचीत करने में तो तुरंत कन्हैया बोले मैया मोरी कमरी चोरी गई मोदी कम चो दी गई मैया मैया कमरी चो दी गई अरे मैया मेरी कमरिया तो चोरी चली गई कन्हैया सोच रहे थे कि मैया सुनकर शांत हो जाएगी भाई चोरी चली गई तो अपना बस क्या है लेकिन मैया बोली क्यों रे तू तो स्वयं चोरों का सिरताज है तेरी कमरिया कौन चोराएगा चोर के घर भी चोरी मैं नहीं मानती कन्हैया ने सोचा कि बहाना ठीक नहीं बैठा तो बोले मैया तेरी बड़ी बुरी आदत है क्या बोले पूरी बात नहीं सुनती बीच में टोक देती मैंने देखा कि कमरिया नहीं है तो मैंने समझा चोरी चली गई लेकिन जब पूछा तो कुछ और बात पता लगी मैं कमरी की खोज करन हेत सब तू खोज पता क्या लगा एक काहत तोरी कमरी जमुना में जात बही जमुना में जात वही बहीरी मैया जमुना में जात वही मेरी कमरिया तो जमुना जी में बह गई मैया बोली मैं नहीं मानती अभी चोरी चली गई अब कह रहा है कि किसी ने बताया कि जमुना जी में बह गई एक जरासी गेंद गिर गई जमुना जी में तो कूद पड़े और इतनी बड़ी कमरिया बहती रही खड़े खड़े देखते रहे कन्हैया समझ गए कि ये भी बात ठीक नहीं बैठ रही है अरे मैया अभी मेरी बात पूरी कहां हुई है तूने फिर बीच में टोक दिया मैं तो जा ही रहा था बस यमुना जी में कूदने को तैयार था कि कमरिया ले लू लेकिन जैसे ही जमुना जी तक पहुंचा मैं कमरी की खोज कित यमुना की गेल गई इतने में पता लगा एक कहत काना तोरी कम सुर भी चवाय लई कमरी भी चबाए नहीं मैया मैं जा रहा था जमुना जी में कूद कर कमरिया निकालने के लिए तब तक एक निकाले कन्हैया वहां कहा जा रहा। तुम्हारी कमरिया तो गैया चबा गई मैया बोली अच्छा तीन बातें अभी अभी मिली पहले चोरी चली गई फिर जमुना जी में बह गई फिर गैया ने खा सब गुएं तुझे पहचानती हैं तेरे वस्त्रों को पहचानती कौन सी ऐसी गई है जो कमरिया खा गई अच्छा खा भी गई कब खाई अभी अभी बस मैया गौशाला की तरफ मुनी तभी खा गई अभी अच्छा तो पूरी निगल गई कि कुछ टुकड़े तो पड़े होंगे इधर उधर चलो मेरे साथ गौशाला में चलो मैं देखती हूं आ टुकड़े हैं कि नहीं मैया तो आज बाल की खाल निकालने पर तुली थी कन्हैया बोले फिर वही बात अभी मेरी बात पूरी कहां हुई है मैं तो जा ही रहा था गौशाली में जा रहा था मैं कमरी की खोज कर नहीं तू की गैल गई पर एक कहत काना तो नहीं कमरी अब कौन बहाना करे तो बोले मैया अंत में सही बात पता लगी क्या एक कहत कान तोरी कमरी सुर राधा चुराय लई राधा चुराय लई री मैया मु कमरी चोरी गई मेरी कमरिया तो राधिका जी ने चुरा ली कन्हैया सोच रहे थे कि अब मैया चुपचाप बैठेगी गौशाला में जा सकती है यमुना किनारे जा सकती है लेकिन वहां बरसाने थोड़ी जाएगी पूछने के लिए या राधिका जी जाओ वहां जाएगी क्या पर मैया बोली रथ तैयार करो बैठो मेरे साथ अभी पूछ। चलकर पूछती कि राधा को ऐसा करना चाहिए तुम्हारी कमरिया क्यों चुराई अब तो कन्हैया को पसीने आने झूठ तो आखिर झूठ कहां तक चले तो बोले मैया मैया मैया बोली कुछ नहीं बैठो श्री कृष्ण ने अंतिम शास्त्र का प्रयोग किया सूरदास का पद चल बूझती राधा राधास होया ने बाह गही सूरदास तब नंदनंदन के सूर दास तब नंद नंदन के नैनन नीर बही मैया मैया मैया मोरी मैया मो कमरी चोरी गई अब जो कन्हैया ने रोना शुरू किया बोलती तो बानी तो बंद हो गई आंखों के पानी मैया को लगा के अरे अरे कन्हैया रोने लगा बस तुरंत हृदय से लगा लिया गोद में उठा लिया बोले भाड़ में जाए कमरिया मैं कहीं नहीं जाती मेरा कन्हैया इतना रोता है मैं नहीं जाऊंगा कन्हैया बड़े खुश हुए कि चलो वाणी से काम नहीं चला तो पानी से काम बन गया मैया खुश हो गई और अब कोई बात नहीं है लेकिन यह कथा यहीं समाप्त तो नहीं हुई क्या हुआ किसी ने राधिका जी से कहे कि आप श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हो और कन्हैया तुम्हें चोरी लगाते हैं कि हमारी कमरिया राधिका जी चुरा ले राधिका जी बोले अच्छा ऐसा चोरी लगी है तो चोरी करके ही दिखाऊ श्री कृष्ण सो रहे थे राधिका जी गई उनकी मुरली चुरा लाई श्याम तोरी मुरली नजा राधिका जी कन्हैया की मुरली लेकर गई यमुना किनारे और सोचने लगी कन्हैया मैं भी जमुना के कूल कदम मूल ठाणी है के लालन तिहारे गात लागी सुख पाई हो पर वो बाद की बात है पहले तो ये बांसुरी बजाये तुम ब्रज बस की अब तो है बस करीबे को बांसुरी बजाई हो कन्हैया को बस में करने के लिए राधिका जी ने बंसी बजाई कन्हैया की बंसी श्याम तोरी मुरली नेक बजाऊं जोई जोई राग जो जोई राग भरो मुरली में सोई सोई श्याम तो राधिका जी ने मुरली बजाई कन्हैया जगी अरे मुरली कहीं और बज रही है कहा राधिका जी ले गई कन्हैया ने कहा मैं भी मौका देखता हूँ श्री राधा रानी जमुना स्नान कर रही थी कदम वृक्ष पर उनकी मोतियों की माला रखी थी कन्हैया गए माला चुरा लिया राधिका ने बंसी बजाई और कन्हैया ने वह मोतियों की माला पहन ली थोड़ी देर में श्री राधिका जी गई कन्हैया हमें अच्छा नहीं लगता हमारी माला दे दो कन्हैया बोले तो आप भी हमारी मुरली दे दो उन्होंने उनकी मुरली दे दी उन्होंने उनकी माला घटना तो साधारण लेकिन इस घटना में एक असाधारण घटना घटी क्या राधिका जी तो भाव विह्वल हो गई और दौड़ी दौड़ी अपनी सखी के पास गई आज तो बहुत अद्भुत घटना घट गट गई क्या बोले मैं मुरली मुरली धर की लई और मेरी लई मुरली धर माला गोपी बोली ये तो रोज की कहानी है काहे का ठीक है? है अरे आगे तो सुनो बोले ये कोई कहानी है तुमने मुरली ली और उन्होंने माला ली अरे आगे सुन मैं मुरली अधरान धरी तो उर माज़ गर माज धरी मुरली धर माला फिर क्या हुआ मैंने मुरली बजाई उन्होंने माला पहनी और जो उसके बाद मैं मुरली धर की मुरली दई और मेरी दई मुरली धर माला मैंने उनकी मुरली दे दी उन्होंने मेरी माला दे दी वो गोपी सिर पकड़ के बैठ गई कि अजीब कहानी है तुमने मुरली ली उन्होंने माला ली तुमने मुरली बजाई उन्होंने माला पहनी तुमने मुरली दे दी उन्होंने माला दे दी ये, ये इसमें कोई सार क्या है ये कहानी राधिका जी बोली आगे तो सुन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ पर इस आदान प्रदान में एक अद्भुत घटना घट गट गई क्या बोले ये देने से मैं मुरली धर मैं मुरली मुरली धर की भई और मेरी भये मुरली धर माला मैं उनकी मुरली बन गई और वे मेरी माला बन गए और सही बात है जब भक्त भगवान की मुरली बन जाए और भगवान भक्त के हृदय हार बन जाए यही श्रीमदभागवत की कथा का रस और रहस्य है और मुरली बनने का अर्थ ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले अपने चरण का दास बना के वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले मेरे अपने हुए न अपने अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले हम कठपुतली तेरे हाथ की जैसे भी चाहे न चाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले हम तो तेरे अधर की मुरली जैसे भी चाहे बजाले मुरलिया वाले जन राज की जनराजेश की जन राजेश, की, जन राजेश की। आरज़ यही है कि अब कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जब भक्त भग तो भगवान की मुरली बन जाए या प्रभु स्वर आपका ये तन मुरली की तरह है इस तन के द्वारा जो अभिव्यक्त करना चाहो वह अभिव्यक्ति आपकी ही होगी भक्त भगवान की मुरली बन जाए और भगवान भक्त के हृदय हार बन जाए यही वृंदावन की लीला का रस और रहस्य है नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम गोविंद हरे गोपाल हरे गो बिंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कृपया ध्यान दें श्रद्धालु श्रोतावृंद शुभारम्भ के प्रसा पश्चात प्र, समापन परंतु कथा प्रवचन का हम समापन नहीं करते बल्कि विश्राम देते हैं हमारे श्रद्धे स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी सरस्वती अपनी सुलित वाणी द्वारा श्रीमद भागवत के दशम स्कंद में निहित श्री कृष्ण लीला लीलामृत पान करवा रहे हैं और हम सब श्रवण लाभ ले रहे हैं कल रविवार को सायकालीन प्रवचन के पश्चात इस सत्र का विश्राम होगा तत्पश्चात आदरणीय स्वामी जी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण करेंगे और आशीर्वाद प्रदान करेंगे चढ़ापे के लिए पेटी पेटिकाएँ रखी रहेंगी श्रद्धालु जन स्वेच्छानुसार उसमें भेंट डाल सकते हैं आदरणीय वक्ता के प्रवचनों की ऑडियो सीडी की व्यवस्था है जो बाहर स्टॉल पर मिल रही हैं उसका भी लाभ आप ले सकते हैं एक विशेष अनुरोध है आप कृपया मोबाइल यहाँ लावे ही नहीं क्योंकि इससे वक्ता और श्रोता की एकाग्रता में भंग पड़ता है धन्यवाद